मन से प्रतिष्ठि मनोमने का प्रतिष्ठा वेत स्थ सुत मे मा कईर ष्या सत्यम बलिष तंबल तदार अबलहावलवकार अवधुवक्ता ओग्वेदी आनषद अवतरण भाष्य को भी विशाल चल रहा है यहां पर थोड़ा प्रश्न थोड़ा गंभीर हो रहा है पूर्व मीमांसक यहां पर प्रश्न करता है विपक्ष तो बन के आया हुआ है वेदई का शरण है वो किंतु ज्ञान मार्ग को थोड़ा अवहना करके चलते हैं वेदई का शरण छोड़, न्याय आदि नीति आदि लेके चलने वाले वेद जो बोले करना है तो सारे वेद का तात्पर्य कर्मकांड में तात्पर्य मानते हैं ज्ञानकांड को तो प्रोत्साहन नहीं देती तो यहां उनका कहना था इस उपनिषद भाव से पूर्व में कर्मकांड भाव है इस आरण्यक में ये जो ऐतरेय आरण्यक में या इतर उपनिषद आना है ऋग्वेदी या इतरे आरण्यक है पूर्व में कर्मकांड भाग है तो आगे ज्ञान भाग ज्ञानकांड आ रहा है तो ये पूर्व का जो करता था वही करता उत्तर का दी तो ज्ञान कर्म समुच्चय होगा ये विमांसक में एक पक्ष है भक्त प्रपंच आचार्य लोगो उनका तर्क है ज्ञान कर्म सह समुचय काष्यकार का ज्ञान आए क्रम समुच्चय है ज्ञान और कर्म पहला कर्म होगा पूर्व जीवन में कर्म और अगले जीवन होगा ज्ञान जब कर्म करके अंतकर्म की शुक्ति होगी निष्काम भाव से कर्म करेगा ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करेगा स्रोत कर्म हो चाहे स्मार्त कर्म हो दो प्रकार के कर्म हैं, इससे अंतकर्म की सुखी है, उसके पश्चात वेदांतवाद वाक्य सुनेगा तो सुनने पर उसको अर्थ समझ में आ जाएगा अर्थ स्फूरित होगा हम ब्रह्मास्म स्फूरित होगा तो क्रम समुच्चय है समुचय समुच्चय संभव नहीं भाषाकार करना चाहता है सम्च्य सम्च्य कर क्यों कर्म होता है देहाभिमान पूर्वक बर्माश रूप विमानपूर्वक आश्रमाभिमानूर्वक मैं अमुक गर्णी हूं अमुक आश्रम हूं और अभिमान जो होता है ज्ञान का कार्य अज्ञान पूर्वक कर्म होता है और ज्ञान होता है ना हम देहा ना हम नवे देह ध्यान को बाध करते हैं जब जब भाव में गया होगा तब अहम ब्रह्मा होगा इसलिए ज्ञान कर्म का सम से होना संभव नहीं है यह भाषाकार का तर्क है किंतु पूर्व मीमांसक का कहना है कि नहीं पूर्व में कर्म का प्रकरण है यहां आगे ज्ञान का प्रकरण है एक ही करता है माने भाष्यकार भी मानते एक ही करता है किन्तु क्रमशः पूर्वावस्था में कर्म उत्तरावस्था में ज्ञान ऐसा भाष्यकार का कथन है क्यों तो ज्ञान और अज्ञान का विरोध होने के कारण अज्ञान काल में कर्म होता है देहाभिमान होता है अज्ञान काल है ज्ञान काल में देहाभिमान नहीं कर्म नहीं हो सकता है तो यहां पूर्व यही बार बार चल अनेक तर्क ला करके दे रहे हैं ज्ञान कर्म समुच्चय करने के लिए गृहस्थ आश्रम में ही होता है कर्म इसलिए ज्ञान भी वही होना है संन्यास आश्रम भाई नहीं ये उनका तर्क था इसे का खंडन कर रहे हैं एवं कर्म असंबंधित्व ज्ञान शुद्ध अब तक यही सिद्ध किया है आत्मज्ञान कर्म का संबंधित नहीं शुद्ध आत्मज्ञान कर्तृत्व का अभिमान जो होता आत्मा का वो तो अज्ञान काल में है वो तो कर्म के साथ समुच्चय हो जाएगा उस ज्ञान का मैं हम कर्ता ऐसा ऐसा ज्ञान नहीं है शुद्ध आत्मज्ञान एवं कर्म असंबंधित ज्ञान शुभता आत्मज्ञान तो शुद्ध अहम ब्रह्मास्मी ज्ञान होगा तीनों शरीरों से ऊपर ताल में जो बोलेगा फूल सूक्ष्म कारण शरीर को बाध करके तद अभिमानी आत्मा को बाध करके जो तो तूर्य भाव में पहुंचा हुआ होगा उस स्थिति में अहम ब्रह्माष्ट बोलता वो जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान कर्म संबंधी नहीं हो सकता जो तो देहाभिमान को बाधा होगा यावत जीवा और सूर्य पूर्ववादि ने दूसरा तर्क दिया था यावत जीवित अग्नित्र बोला हुआ है तो अग्निहोत्रकाल ये जीवन को लेकर के पूरे आयु के है तो अगर किसी को बीच में ज्ञान भी हो जाए तब भी कर्म नहीं छोड़ सकता जब तक जीवन है तब तक तो कर्म करना स्मृति को उदाहरण दिया था यावत जीवात छूदय कर्म त्यागो ने समुदित यद पूर्ववादि न उत्तम पूर्ववादि ने जो कहा था यावत जीवात स्मृति है इसलिए कर्म का त्याग करना संभव नहीं है ये मैं कहना है। तत्र सिद्धांति ने कहा उत्तर दिया यवत जीवादी की श्रुति है वो तो अज्ञानी के विषय करेंगे देहाभिमानी के लिए कहा अगर तुम्हारे पास देहाभिमान है तो जब तक जीवन है कर्म शुभा शुभ कर, कर्म करते रहे जिससे कि अशुभ कर्म से तुम बच जाओगे ये कहा था कुरन्न वेह कर्माणी जिस विशेष तम समान एवं कोई नान थे स्तुति बेहतर ने नार्ग तुम्हारे लिए तुम बेहाभिमानी हो मैं मनुष्यों पर ना तुम्हारे लिए काम है ये कहावत तो जीवादी जो श्रुति है अविद्युत विषय तुम भूकमभाष्यकार ने सिद्ध कर दिया है अज्ञानी को विषय कर दिया ज्ञानी को विषय नहीं कर दिया उसके लिए जीवन रहने पर भी कर्म करना आवश्यक नहीं है यानी और पूर्वादि दूसरा पक्ष लेता है ऋण श्रुति है जायमान वही ब्राह्मण त्रिवेणी ऋणई त्रिवे उत्पद्य ऐसा श्रुति है जो जो भी पहला होता है तो तीन ऋण से उत्तर होकरण का पैदा होता है पितृऋण देव ऋण ऋषि ऋण ऋषियों का ऋण है हमारे लिए जिस परंपरा से हम आज स्वाध्याय कर रहे हैं इन मंत्रों का इन अर्थों का ऋषियों ने पहले प्रकाशन किया उसके बाद वो परंपरा चल पड़ी आज हम पा रहे हैं ये जो आज हमें कुछ अवगत हो रहा है आध्यात्मिक जीवन में ये ऋषियों का देन है अगर वही बंद कर देते तो हमारे पास तक तो नहीं आती ऋषियों तो का हमारे लिए ऋण है तो इस ऋण को चुकाने के स्वाध्याय करता रहना एक दूसरा पितरों का ऋण है उसके लिए जीवन भर पिंगदान आदि तर्पण आदि करना होगा और देवताओं का ऋण है उसके लिए तर्पण और यज्ञ आदि करना होगा तीनों ऋणों से एक तो होता है कोई भी पैदा होता ऐसा श्रुति है ये पूर्व आदि कहना है ऋण श्रुति और गतिमा पूर्व आदि ने कहा था ऋण श्रुति के गति सिद्धांति और बताते हैं वो भी संगति लगाते हैं कि यह ऋण इसे पैदा होता है ऐसा कहा है तो ऋण चुकाते चुकाते जीवन चले जाना है आगे समय नहीं रहेगा पूर्वादि का कहना सिद्धांत कहते हैं वो जो ऋण स्मृति है वो गृहस्थ आश्रम के लिए है ऐसा सिद्ध करेंगे गृहस्थ आश्रम में भी अज्ञानी जो होगा जिसको मुमुक्षा जगी नहीं होगी उसके लिए ऐसा सिद्ध करना चाह रहा है कहा था ऋण प्रतिबंध से अभिदा एवं मनुष्य पितृ देवलोक प्राप्ति प्रति न विदूषा ऋण जो प्रतिबंध है देवऋण पितृऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋण षि ऋण प्रधकन जाते हैं तब तक वो लोग प्राप्त नहीं कर सकता कौन तो मनुष्य लोग देवलोक पितृलोक प्राप्त नहीं कर सकता उसके प्रति प्रतिबंधक बनते हैं ऋण रेन। ऋणा भाव होगा तब तो वो देव देवलोक आदि प्राप्त करेगा न विदुषा आज्ञा आने के लिए नहीं क्यों उसका फल बताया स्वयं मनुष्य लोग और पुत्र यदि मनुष्य लोग तुम चाहते हो तो पुत्र से सिद्ध होना जो पुत्र नहीं चाहता है उसके लिए मनुष्य लोग मनुष्य लोग नहीं चाहिएगा तो उसे पुत्र की भी आवश्यकता नहीं है तो ऋण चुकाने की भी जरूरत नहीं है एक इत्यादि लोक त्रय साधन सोचे यही है तीनों लोक के साधन सुना पड़ा है इसलिए ऋण तीन ऋण है तो ये ज्ञानी के लिए नहीं है एक विदुषस्त ऋण प्रतिबंध अभाव दर्शित आत्मलोकार तदुषा जो आत्मलोक चाहने वाले हैं किम प्रजया कर श्यामो नत्मा नयम लोका ऐसा बोलते हैं हम प्रजा लेकर के संतान लेकर क्या करें यह हमारी आत्मा नहीं है प्रजा ये लोग हमारा नहीं है हमारा लोग तो आत्मलोक है हम आत्मा को चाहने वाले हैं जिसको इस लोक चाहिए वो तो प्रजा के साधन अपनाए जिसको स्वर्गलोक चाहिए वो तो कर्म करें जिसको ब्रह्मलोक लोक चाहिए उपासना करें हमें तीनों लोग नहीं चाहिए ऐसा करें किम प्रजा कर इत्यादि के द्वारा कहा है हमारे लोक नहीं चाहिए तो उसे साधन भी नहीं चाहिए तथा और भी कहा तत्म तद विद्वांसा होव्यय कावश्यय नाम के ऋषि कौशल की उपनिषद कहा कावश्यय नाम के ऋषि कहते हैं कि यही कहा क्या कहा किमर्थ अभयम अध्यक्ष भय ऐसा बोलते हो हम किसलिए अध्ययन करेंगे अध्ययन माने विद्या विद्या से देवलोक होना है वो क्यों करेंगे हम देवलो तो देवलोक नहीं चाहिए तो अध्ययन क्यों करेंगे ऐसा कहा स्वशाखा अध्ययन अभ्यु इसलिए ऐसा कहा और भी कहा तत् दस में तत्पूर्व विद्वान सो अग्नोत्र विवाह चक्र थे पूर्व के विद्वानों ने अग्निहोत्र नहीं किया क्यों नहीं किया स्वर्ग नहीं चाहिए उनको वो तो, तो आत्मलोकार थी थे आत्मलोक होने पाने की इच्छा वाले हैं इसलिए अग्निहोत्र नहीं किया उन्होंने कहा इसी की टीका चल रही थी ऋण से अनपाकृत मनुष्यादि लोक प्राप्ति प्रति प्रतिबंधक जो अनपाकृत ऋण है जिस ऋण को हटाया नहीं गया वो ऋण क्या है मनुष्यादी लोग के प्रति प्रतिबंधक है मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक नहीं हो रहे हैं अगर पितृण नहीं चुकाएंगे ये होगा पुत्र पैदा नहीं करेंगे तो मनुष्य लोग नहीं मिलेगा यही तो होगा ना यही होगा ऋण से अनपाकृत से जो अनपाकृत ऋण है जो हटाया नहीं गया जो ऋण ऐसा ऋण मनुष्यादि लोक प्राप्ति प्रति प्रतिबंध मनुष्यादि लोक प्राप्ति के प्रति प्रतिबंधक होगा इसलिए अभिदा एवं अपाकरण इसलिए जो मनुष्य लोग चाहता है उसी के लिए पितृण चुकाने के लिए पुत्र पैदा करना होगा क्यों पितरों का आगे भी तर्पण पीढ़ देना है हमारा शरीर नहीं कर पुत्र देगा इसलिए पुत्र पैदा करना है इसके लिए चाहिए तो अज्ञानी होगा उसको लिए चाहिए न मुमुक्ष हो मुमुक्ष के लिए क्योंकि पितृण चुकाने की आवश्यकता नहीं क्यों उसको मनुष्य लोग नहीं चाहिए मुक्तिम प्रति तस्व्रतिबंधकता तो मुक्ति के प्रति वो जो पितृण हो चाहे देव ऋण हो चाहे ऋषि ऋण हो प्रतिबंधक नहीं है ये स्थिति आगे पूर्वादि ने कहा ननु ऋण मुक्तिम प्रति अति प्रतिबंधक स्तु विशेषा भावान वो भी वैदिक है ये भी वैदिक है मुक्ति भी तो वेदिक कथित है और ऋण के बाद भी वैदमिक अथी है वैदिक होने समान होने के कारण ऋण भी मुक्ति के प्रति प्रतिबंध हो जाए पूर्वादि कहा विशेष तो, भावा दो नंबर की पर कहा था यथोक तो लोग मात्र प्रतिबंध प्रतिबंधकत्व का अभाव माने ये तीन लोग की प्राप्ति में प्रतिबंधक बनते हो ऐसा नियम तो नहीं है मुक्ति के प्रति नियम होगा वैदिक फल से मुक्त हो भी सब्ता अथवा वैदिक फल मुक्ति पे भी है वेदजनित फल ही मिलता है ऐसा और भी पूर्ववादी ने कहा टीका में बताया स्मृति है अनपाकृत्य मोक्षम तो सेवमान प्रजत्यध इसके पूर्वाध टिप्पणी में दिया हुआ है कि ऋणा नि त्रिणी अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेश है तो पूर्व मर्धन तीनों ऋणों को सुकार करके ही माना प्रजाउत्पन्न करे यज्ञादि करे स्वाध्याय करे उसके बाद ही मुक्ति के लिए इच्छा करे मनोमोक्ष निवेश मोक्ष निवेश करे तब कहा और अनपाकृत मोक्षम तो शैव मानो जो ऋण को अपाकरण किए बिना हटाए बिना तीनों ऋण को हटाए बिना जो मोक्ष को सेवन करने वाला है मोक्ष के साधन अपनाता हो तो ऐसा कहा हुआ है स्मृतिश्च ऐसा स्मृति भी है ऐसा पूर्वाज ने कहा असंका तो स्वयं कहा स्वयं मनुष्य लोका पुत्र इत्यादि लोकत्र नियम स्मृत ये जो भाष्यकार ने उत्तर दिया जो तीनों ऋण के चुकाने के जो बातें हैं जिसको मनुष्य लोग चाहिए पुत्र पैदा करने के लिए पुत्र ऋण चुकाने के लिए पुत्र पैदा करेगा जिसको स्वरवलोक चाहिए उसको देव ऋण चुकाने के लिए आदि करेगा जिसको ब्रह्मलोक आदि, उसके आदि चाहिए उसके लिए अध्ययन आदि, आदि हो जाए, उपासना आदि करेगा हमें नहीं चाहिए ठीक है ठीक है स्वयं मनुष्य लोग का पुत्र नान कर्मा ऐसा है मनुष्यलोक में पुत्र रूपी साधन से ही पैदा होगा स्वयं पुत्र बन के पैदा होगा यही आएगा तृतीय जन्म होगा उसका स्वयं का पुत्र बन के पैदा होगा तो मनुष्य लोक मिलेगा उसको यही न अन्य कर्मा अन्य कर्म से नहीं होगा कर्मा पितृलोक और विद्य या देवलोक इस ऐसा कहा पुत्रादि राम मनुष्य लोकादि हेतुत्व परमात्म यह पुत्रादि है मनुष्य लोकादि के कारण है मनुष्यलोक चाहिए तो पुत्र होना पड़ेगा और स्वर्गलोक चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा वैदिक कर्म करना पड़ेगा और क्रम लोक चाहिए तो स्वाध्याय करो चाहे उपासना आदि करो ये उसी के साधन है पुत्रादि नाम मनुष्य लोकादि हेतुत्व अपत्रादि जो होते हैं मनुष्य लोकादि के कारण जान पड़ते हैं इसलिए पुत्रादि भी अपा कर्तव्या पुत्रादि अभाव रूपानाम ऋणान ये ऋण ऋण कैसे हैं पुत्रादि के माध्यम से जिस ऋण को हटाया जाता है ऋण को हटाने के गए पुत्र पुत्रादि के द्वारा अपाकरण करने, करने योग्य जो ऋण है अपा कर्तव्याम पुत्रादि अभाव रूप जो तो पुत्रादि के अभाव रूप जो ऋण बैठे हुए हैं उसको हटाने के पुत्रादि चाहिए ऋणान पुत्रादि साध्य लोक प्राप्ति प्रति प्रतिबंधक प्रति है तो पुत्रादि का अभाव रूप से ऋण बैठे पुत्रादि लोक साध्य के प्रति प्रतिबंधक जब तक पुत्र का अभाव रहेगा तब मनुष्य लोग मिलेगा यही होगा ये कम एक चार की टिप्पणी करते हैं कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व तो में प्रतिबंध करता हूं देखो यहां पर हमें चाहिए ऋण का अभाव चाहिए कारणीभूत अभाव हो मनुष्यलोक प्राप्ति के लिए पितृऋऋण का अभाव करना पड़ेगा तो कारणीभूत अभाव हो गया पितृ ऋण का अभाव उसके प्रतियोगी पितृण यही होगा वही प्रतिबंधक होता है जब तक पितृण है तब तक मनुष्यलोक नहीं मिलेगा कारणभूत अभाव का जो प्रतियोगी होगा वही प्रतिबंधक बनता है हम मकान बनाने की तैयारी में थे सारा मटेरियल हमने तैयार कर लिया था ईटा लोहा लत पत्थर सीमेंट सब इकट्ठा था किंतु हमें नगरपालिका से मंजूरी नहीं मिली थी उसका भी अभाव मंजूरी मिल जानी थी तो मंजूरी का अभाव बैठा हुआ मंजूरी माने उसके प्रतिबंधक बना हुआ है मंजूरी का अभाव उसका, उसका अभाव हो जाता था मंजूरी तो यहां पर प्रतिबंधक क्या होगा मंजूरी का अभाव कारणभूत अभाव था हमें उसके भी अभाव चाहिए था okay. तो प्रतिबंधक नहीं होना था उसके नोटिस नहीं मिलना चाहिए नोटिस है अभी तो नोटिस का अभाव हमारा कारण था मकान बनने के लिए किंतु तो अभाव का प्रतिबंधन नोटिस ऐसा होता है कारणभूत जो अभाव होगा माने साधारण कारण जो आठ होते हैं उनमें से दो को अभाव को भी कारण माना है प्राग अभाव का अभाव का कारण है प्राग अभाव कारण है जब तक घर में प्राग अभाव रहेगा धड़ पैदा नहीं हो सकता प्राग अभाव का अभाव होगा तो धड़ पैदा होगा और दूसरा जब तक प्रतिबंधक होगा कार्य नहीं हो पाता तो प्रतिबंधक का अभाव भी चाहिए ये प्रतिबंधक का अभाव यही है कारणभूत अभाव प्रतियोगिताओं में प्रतिबंध यहाँ प्रतिबंधक है ऋण मनुष्यदी लोक प्राप्ति के लिए प्रतिबंध ऋण है उसके अभाव कारण है मनुष्यदी लोक प्राप्ति के लिए प्रतिबंधक अभाव ऋण का अभाव उसके प्रतियोगी ऋण यह है एक आकार प्रति प्रतिबद्ध नियामकत्व युक्ति बाद यही नियामक है एक युक्ति संगत है बता दिया अच्छा ऋण अन्वाकरणे पुत्रादि साधना भाविना साधी लोग का भाव ऋण जब तक नहीं हटाएगा ऋण अनापकारणे ऋण जब तक नहीं हटा पाता है तब तक पुत्रादि साधन का अभाव पुत्रादि साधन उसके पास है नहीं मनुष्य मनुष्याधि लोग प्राप्त करने के लिए इसलिए सात साध्य लोग अभाव पुत्र आदि साध्य लोग नहीं मिलेगा जबकि पुतृण के लिए पुत्र चाहिए तो ऋण अपारण का तो मान्य पुत्र नहीं है पुत्र आदि का अभाव है पुत्र आदि का अभाव होने पर सात साध साध्य लोग तो भी को भी अभाव हो जाएगा यही होगा किंतु जिनको लोक ने फल नहीं चाहिए तो साधन भी नहीं अपनाएगा ये कहना चाहता है न प्रति मुक्ति के प्रति वो प्रतिबंधक नहीं होते ऋण अपाकरण तस्या माने मुक्ते तद अभाव रूप पुत्रादि साध्यत्व अभाव तस्या माने मुक्ते जो मुक्ति है वह तद अभाव रूप माने मान ऋणाभाव रूप जो पुत्रादि हैं वो साध्य जो लोकादि है उस, उसके प्रति प्रतिमत -उस नहीं हो सकता है तस्या माने मुक्ते तद अभाव रूप माने ऋणाभाव रूप जो पुत्रादि हैं उसका साध्य तो नहीं है मुक्ति में पुत्र साध्य मुक्ति नहीं है स्मृति भी है जो मृति थी थी फिर स्मृति का क्या होगा अनपाकृत्य मोक्षम तो शैव मानो पुरवादि पूर्वादी ने बोला हुआ है पूर्वाग ऋणी त्रिणी अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेश स्मृति का क्या करोगे पुरवादि पूछेगा तो उत्तर देते हैं स्मृतेश्च जो मृति थी वो मृत्ये पाकिस्तु बनेगा मृत्यर अन्यथा नयनम नही बोला स्मृति को अन्य प्रकार से लेंगे यहां का विरोध होने पर स्मृति को अन्य प्रकार से अर्थ लिया जाता दिया है ऐसा है जैसे पूर्वशाव चर्चा आई है औडुम्बरिम ऐसा है ऊडुम्बर का बना हुआ कोई वस्तु है सुरवा आदि है उस पर छूने को बोला क्योंकि तो स्मृति में ब्राह्मण बाद फैल गया स्मृति में लिख दिया औडुम्बरिम सर्वा पूरे कपड़े से लपेटना चाहिए उसको ऐसा आ गया स्मृति बोलती केवल छूने को बोलती है स्मृति बोलती है कपड़े से लपेटने को बोलती है तो उस स्थिति में स्मृति को त्याग दिया जाता है स्मृति विरोध होने पर स्मृति मान्य नहीं होता हाँ श्रुति मूलक स्मृति को भी मान्यता जा, दी जाती है श्रुति के अनुसार स्मृति बोलती है तो ठीक है वो श्रुति तो विरुद्ध हो तो स्मृति को नहीं मानते भगवद गीता को हम प्रामाणिक मानते हैं और दूसरा जो होगा कापिल सांख्य को हम प्रामाणिक नहीं मानते क्या है वो भी तो स्मृति ये भी स्मृति है हम कहेंगे हमारे भगवान ने कहा है इसलिए हमारे लिए भगवान ऐसा होंगे तो भगवान नहीं है वो तो, तो मानेंगे ना भगवान करके उस स्थिति में क्या मानना है भगवदगीता में जो भी लिखा है श्रुति के विरुद्ध नहीं है ये विरुद्ध नहीं है इसलिए प्रामाणिक है सांख्य में श्रुति विरुद्ध लिख दिया है भगवदगीता में मया अध्यक्ष प्रति श्वेत सचराश्रम लिखा हुआ है मेरी अध्यक्ष आप मेरी सांख्य में प्रकृति काम करती है प्रकृति को स्वाधीन बनाया स्वतंत्रता नहीं देते वेदांति परमात्मा के अधीन होकर के प्रकृति काम करती है ऐसा परमात्मा के शक्ति रूप में काम करती है ऐसा मानते हैं वेदांति उन्होंने प्रकृति को स्वतंत्रता दी करता प्रकृति है केवल तो भोक्ता पुरुष है तो वेद गुरु तो बोलते हैं इसलिए उस वृति नहीं ऐसा होता है तो स्मृति का विरोध होने पर स्मृति को अन्य रूप से कथन उसका अर्थ लेना पड़ेगा ये बोलना चाह रहे हैं सिद्धांत ये कहना चाहते हैं स्मृतश्चर रागिणम प्रति वो रागी व्यक्तियों के बुभुक्षियों को लेकर के वो स्मृति बताया उनको लोग लो, लो चाहिए इसलिए का दिया अरे ये तीन ऋण को चुकाए बिना इसके ज्ञान साधना में लग जाए तो अदपतन हो इसको चुकाने के लिए काम करो यज्ञाधि करो पुत्र पैदा करो ऐसा करो स्मृति इसके लिए है स्मृतिश प्रति, रागी के प्रति अथवा सन्यास संन्यास निर्थ बात मात्र सन्यास की निंदा के लिए है अरे सन्यास नहीं लेना चाहिए पुत्रादी पैदा करके लोग जीतना चाहिए ऐसा अर्थवाद वाक्य है स्मृति ने कहा स्मृति स्थाय रागी के प्रति है भुभुक्षियों के प्रति है उनको लिए उत्साह बढ़ाने के लिए संन्यास की निंदा में संन्यास का निंदा करेंगे तो इसमें उत्साहित हो जाएंगे इत्यादि में पुत्र आदि पैदा करना इसके मृतेश्च इत्यादि करते हैं विरोधस्तु अनुप्री का ये तो ये निंदा अर्थवाद वाक्य में स्मृति है कहा स्मृति का विरुद्ध तो अभी कुछ ही क्षण में दिखाएंगे स्मृति के साथ इसका विरोध होगा स्मृति का जो तो अनुपाकृत मोक्ष संतोष है वह अनुप्रजल स्मृति है के साथ इसका विरोध दिखाएंगे अवकाशकार दिखाएंगे छह नंबर का संयास निंदा सात निंदा सापनिंदा हो सन्यास की जो निंदा के लिए बताया है सात निंदा विधेय प्रशंसाया नया निंदा क्यों किया जो विधेय पुत्र आदि उत्पन्न कर लोग जीतने के लिए उसकी प्रशंसा हमें तात्पर्य निंदा नहीं निंदा निंदम नि प्रवर्तते अपित विधेय स्तुत्या किसी की भी निंदा की जाती है वो निंदा निंदे व्यक्ति के निंदा के लिए नहीं होती है किंतु अपना जो विधेय होगा उसकी प्रशंसा के लिए होती है तो खराब का अर्थ होता है मैं अच्छा यह अर्थ आ जाता है नहीं निंदा निंदु तुम प्रवर्तते, थे अभी तो विदेह स्तुत है निंदा जो होती है किसी नि… निंदे व्यक्ति की निंदा उसके निंदा करने के लिए नहीं होती है वो चाहता है अपनी प्रशंसा करना चाह अपने विदेह की प्रशंसा करना चाहता है इसलिए वैसे बोल है तो यहां पर यह स्थिति है सन्यास की किया, तो निंदा किया वो निंदा में तात्पर्य नहीं अथवा के तात्पर्य होता है प्रजा उत्पत्ति आदि की प्रशंसा करना है इसमें तात्पर्य उसका विभुक्षों के लिए ऐसा कहा सात निंदा विधेय प्रशंसा एवं परिवश्य जो निंदा है संन्यास की जो निंदा किया स्मृति में अर्थवाद वाक्य निंदा कहा तो विधेयम से ऋण अपना कर विधेय क्या है ऋण का करना ऋण हटाना पुत्र आदि पैदा करना यही इ है उसी के प्रशंसा में तात्पर्य है ये बताया आगे कहते हैं न केवलम उक्त न्याय तो मुक्ति प्रति प्रतिबंधकत्व किंतु स्मृति केवल हमने जो युक्ति बताई है जो स्मृति है मानी ये प्रजा आदि जो उत्पन्न करना माना ऋण अनपकरण करना सन्यास के प्रति प्रतिबंधक नहीं है ऋण में तो मुक्ति नहीं मिलेगी तो मुक्ति मिल जाएगी सन्यास के प्रति नहीं वो तो पुत्र पैदा करने के लिए लोक प्राप्ति के लिए प्रतिबंधक है कहा था न केवलम उक्तम न्याय तो मुक्तिम प्रति अप्रतिबंधकत्व तो इसी युक्ति के द्वारा यह नहीं माना कि मुक्ति के प्रति अप्रतिबंधक है ऐसा नहीं निष्बंध किंतु श्रुति तो श्रुति तो, से भी प्रतिबंधक नहीं होता कहना चाहते साध की टिप्पणी कहा उक्त न्याय ने कारणभूत अभाव इत्यादि उक्त नियम है कारणभूत अभाव प्रतिबंधकत्व कारणभूत अभाव का जो प्रतियोगी होगा वही प्रतिबंधक होता है कहा वो यहां नहीं श्रुति तो भी श्रुति से भी है कहना चाहते हैं क्या है तो कहा विदुषस्त ज्ञानी के लिए तो ऐसा बताया हुआ है विदुषस्त ऋण प्रतिबंध प्रतिबंधा भावो दर्शित आत्मलोकार जो तो आत्मलोक चाहने वाले आत्मा ही वो लोग आत्मलोका आत्मा का लोग नहीं आत्मलोक शब्द है कर्मधारी समाज होगा आत्मा, आत्मा ही वो लोग आत्मलोका आत्मा ही लोग है आत्मलोक शब्द आत्मा का लोग सृष्ठी समास नहीं करना कर्मधार्य समास आत्मा ही वो लोग आत्मा ही लोग स्वर्ग आदि लोग रहे आत्मलोकार्थी जो होंगे उनके लिए आत्मलोकार दिदस ऋण प्रतिबंधा अभाव दर्शित है ऋण का प्रतिबंध का अभाव ये तीनों ऋण नहीं लगता ऐसा कहा है कहा किम प्रजया करीश्यामो प्रत्यात्म कहा किम प्रजया करीश्याम वयम लोयम आत्मा नायक लोक ये हमारा लोग तो आत्मलोका है हमारा आत्मलोक है हम प्रजा लोग लेके क्या करेंगे मनुष्य आदि लोक लेकर हम क्या करेंगे ऐसा कहते हैं इत्यादि इसी प्रकार तथा तद विद्वांस आहुर् काव्य इत्यादि बोला इसी बात को बताया काव्य ऋषि ने क्या कहा है टिप्पणी तो टीका में कर श्रुति त्रैणा क्रमेड़ा प्रजा अध्ययन कर्मा अनुष्ठिता अप्रतिबंधकम दर्शित कहते तीन श्रुति यहां दिया है एक वृतारणक है दो कौशित श्रुति है एक तो वृद्धार्ण्यम प्रजा कर श्यामा दूसरा कौशिक की श्रुति एत दसमवे तत्वांस आहूर विषय का तीसरा है दसमवे तत्पूर्व विद्वांसो अग्नोत्र नीन श्रुति है जो कौशिक है एक वृद्धार्ण्य के है। ये हैं ये तीनों श्रुतियों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं क्रम से ये बताया है प्रजा अध्ययन कर्म नाम अनुष्ठिता अप्रद्वंद जो ज्ञानी जो होगा वो प्रजा अध्ययन कर्म का अनुष्ठान नहीं किया प्रजा उत्पन्न नहीं किया इसलो पाने के लिए और अध्ययन नहीं किया किसके लिए ब्रह्मलोक पाने के लिए और कर्म नहीं किया स्वर्गलोक पाने के लिए इनमें अप्रतिबंधक दिखाती है तीन कहाव्यनतरम कि व्यय अध्यक्ष वह विशेषव दृष्टव्य श्रुति में ये तत्त दसमुग तद विद्वास आहु विषय कावशेय है इसके आगे इसके बाद यह समझ श्रुति में है किमर्था वयम अध्यक्ष अध्यक्ष एक अन्य चाहते हमें देवलोक नहीं चाहिए हम अध्ययन क्यों करें विद्या देवलोक इसको विद्या शब्द से लिया हम क्यों अध्ययन करें? ऐसा कहा और अविहोत्र जो पांच गुरु कहा उसका अर्थ पितृलोक नहीं चाहिए इसलिए क्यों कर्म करें यह अर्थ सिद्ध होता है ठीक है शंक मैं पूर्वादी शंका उठाता है बोला क्या शंका है तो भाषण का ऋण अनपाकरण प्राज, पारिप्राज्य चलो जो ज्ञान हो गया ज्ञानी हो गया उसको तो ऋण अपाकरण करने की आवश्यकता नहीं है वो तो संन्यास कर सकता है मुक्ति के साधन अपना सकता है ज्ञानी है तो मोक्ष मिल जाएगा उसे संन्यास ग्रहण कर लेगा किंतु वो जो अज्ञानी है विविदुषु है अभी अज्ञानी है तो इस स्थिति में क्या होगा तरी अबिल अथवा गृहस्ताश्रमी कोई भी होगा अभी अज्ञानी है ऋणा तो अनु करने तीन ऋण जब तक नहीं चुकाएगा उसके लिए पारिप्राज्य सन्यास नहीं होगा सन्यास धर्म नहीं कर ग्रहण नहीं कर सकेगा शांत जो है शांत वस्थित्व समा तो भूत आत्मनिवात्मा बसे ये जो तो पारिप्राज्य धर्म है सन्यास धर्म का ग्रहण नहीं कर पाएगा अज्ञानी तो अज्ञानी को तो तीन ऋण चुकाने पड़ेगा ना जो देवऋ पितृण दृष्टि ऋण लगा हुआ है उसके लिए देवऋण चुकाने के लिए जीवन भर अध्ययन करना होगा और पितृण को चुकाने के लिए जीवन पर श्राद्ध करना होगा पितरों को तर्पण करना होगा प्रजा उत्पन्न करना होगा पितृण चुकाने के लिए और देव ऋण चुकाने के लिए यज्ञ आदि करना होगा जीवन यही करेगा वो तो वो तो संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता अज्ञानी तो, तो ये प्रश्न होता है स्तर ही ऋण अनुपात करने तारी अनुपत्ति से पूर्वादी ने कहा अज्ञानी तो तब यही होगा कि अज्ञानी है ज्ञानी के लिए तो प्रतिबंधक नहीं है ऋणी इसलिए वो तो पारिप्राज्य ग्रहण कर लेगा सन्यासी बन जाएगा किंतु तो अज्ञानी जो होगा ऋण जब तक नहीं हटा सकता है तब तक पारिप्राज्य नहीं हो सकता संन्यास ग्रहण के पीछे सिद्धांत का नाम अज्ञानी भी संन्यास ग्रहण कर सकता है कैसे प्राग्राहस्थ प्रतिपत्ति ऋण तो आसमान देखो अज्ञानी माने ब्रह्मचारी को भी अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है गृहस्थ आश्रम प्राप्ति के पूर्व अवस्था में है उस स्थिति में वो ऋणी को ऋण नहीं होता उसके पास गृहस्ताश्रमी के लिए ऋण है करेंगा, सपत्नी करेगा वैदिक करेगा पत्नी के गृहस्थाश्रम है स्वस्थ्यायोग के लिए है। होता है और पितृण भी उसी के लिए है श्राद्धा भी उसी ने करना है तो कहते हैं दूसरे व्यक्ति भी संन्यास ग्रहण कर सकता है अज्ञान भी कर सकता है सिद्धांत बोलते धर्म का सकते कैसे प्रागकारहस्थ प्रतिपत्ति गृहस्थ प्राप्ति के पहले माने ब्रह्मचारी आश्रम है वो अभी उस अवस्था में ऋणी तो उस काल में तो उसको ऋणी नहीं मान सकते तो गृहस्थ आश्रम जाने के बाद ये ऋणी सुप्त तो होगा वो क्यों अधिकार अनारूढ़ों की ऋणी चेत यदि अधिकार में आरूढ़ नहीं है अधिकार प्राप्त नहीं जिसको। उसको भी यदि ऋणी कहने लग जाओगे अधिकार नहीं अभी उसको अज्ञात करने का अधिकार नहीं ब्रह्मचारी को क्यों सपत्नी होकर करना है वहां अग्निहोत्रादि है क्या तो गृहस्ताश्रम में हो सकता है पुत्रादि उत्पन्न करना है वो भी वहीं हो सकता है पृथ्वी चुकाने लिए यहां संभव नहीं है अधिकार अनारूढ़ों की अधिकार में आरूढ़ नहीं हुआ है अधिकार प्राप्त नहीं है जिसको उसको भी ऋणी अगर ऋणी करने लग जाओगे ऋणिचेत सर्वस्व ऋणित्व फिर तो क्या होगा सर्वस्व सब के सब ऋणी हो जाएंगे जिसको अधिकार नहीं है उसको भी ऋणी करने लग जाओगे यदि अनिष्टम है तो अनिष्टम होगा अनिष्टम तो अनिष्ट की प्रसिद्धि होगी और दूसरी बात गृहस्ताश्रमी को फिर आज माने यही करते रहना होगा जो गृहस्थाश्रम गया वो आयुर्वेद नहीं कर सके क्या होगा वो अधिकार में आरूढ़ है तीन अरूण चुकाता रहेगा वहां भी नहीं गया प्रतिपन्न कारस्ते ऐसे आदमी जिसको गृहस्थाश्रम में जो जा चुका है उसको भी प्रतिपन्न कार्य गृहस्थ आश्रम का ग्रहण जिसने किया है प्राप्त कर लिया उसको भी गृहाथ बनी भूत सु है गृहाश्रम से बानषि होकर संन्यास लेस्रम जा जावे ऐसा कहा, उसको भी संन्यास का अधिकार गृह भूतवा प्रभेद गृहस्थाश्रम से बानपृष्टि होकर के संन्यास ग्रहण करे ऐसा है यदि अथवा इतरथा दूसरे प्रकार से गोसरता है मानी ब्रह्मचर्याद्वा प्रभर गृह अपना ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संस ग्रहण करें अथवा आश्रम से पहुंचते ही संन्यासान प्रस्त होकर संसम कर ग्रहण करें माने यदि वैराग्य हो तो जहां पहुंचा वहीं से संन्यास ग्रहण करें ऐसा से से कहा जावा लो मन सदा कहा आत्मदर्शन उपाय साधन इश्यते आत्मज्ञान के उपाय के साधन रूप से संन्यास को स्वीकार किया है गृहस्थ आश्रमी को गांवालो परिसर का इसी चर्चा है गृह प्रवेद की अथवा अन्य प्रकार से ब्रह्मचर्या बना था जहां पहुंचाए वैसे संन्यास वे इसके लिए आत्मज्ञान के उपाय के लिए आत्मज्ञानिक उपाय श्रवणादि है वेदांत श्रवणादि यदि वेदांत श्रवण आदि करना हो तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए हमेशा यदि एक अन्य कर्म गृहस्ताश्रम में होता है प्रात काल से लेकर के सायं काल तक जो कर्म होता है उसको एक दिन में होने आन... या अहनी बाबा अहनिक दिन में होने वाले, वाले को अंधिक बोलते हैं इतने कर्म एक दिन के लिए कर्म जितना शास्त्र में विदान करने लगे उसको करना संभव नहीं इतना करना है गृहस्थाश्रम यदि करता हो कोई तो एक आंधिक कर्म प्रतिदिन जो अन्य कर्म करना उसने क्या क्या करना है असंभव इतना तो उसको कर्म करते हुए आत्मज्ञान के उपाय वेदांत श्रवण मनन विध्यासन करने का समय मिलेगा ही नहीं जितना कर्म लगा हुआ है उसके पास साथ में अतिथि सेवा रहा दुनिया भर के कर्म है उसके साथ बहुत कुछ है गिरफ्तार तो चिंतन का समय है ही नहीं उस पर अपना वेदांत श्रवण करने का समय है न मनन करना है न विध्यासन करना है तो आत्मज्ञान के उपाय का समय नहीं मिलता इसलिए आत्मज्ञान के उपाय यदि ढूंढ रहा हो वो सन्यास ग्रहण कर सकता है यदा तो मनन पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हो तो आश्रम गृहस्थ्रमे भी ग्रहण कर सकता है यही कहा गया एक भूत प्रवृेद यदि वा इतर था ब्रह्मचरिया प्रवजत गृहात्मकर्षण उपाय साधन इश्यते प्रतिबंधकारस्त प्राप्त हो गया गृहस्थाश्रम जिसको भी उसके भी इस वाक्य के द्वारा सिद्ध है सन्यास आश्रम सिद्ध है सन्यास ग्रहण कर सकता है कहा टिप्पणी की है एक नंबर पर जावालो परिषद की बात है ये कहा अच्छा आगे कहते हैं यावज जीवाद स्तृति नाम अविद्युत अविद्व मुमुक्ष विषय करता था अब कहते हैं फिर आश्रम में भी माने अज्ञानी भी सन्यास के अधिकारी बना दिया आपने ज्ञानी तो संन्यासी अधिकारी है ही अज्ञानी वे भी जैसे ब्रह्मचारी आदि के ऋण लगे ही नहीं वो संन्यास के अधिकारी हैं प्राप्त गृहस्थ से पूर्व अवस्था वाले अज्ञानी वो अधिकारी नहीं है घृण चुकाने के लिए ऐसा बोला आपने वो सन्यास के अधिकारी हो गए गृहस्थ आश्रम जिनको प्राप्त है वहां भी श्रुति दे दिया आपने जावाल उपनिषद दे दिया गृह आत्मा बनादवा प्रभतवा ब्रह्मचारी आदि प्रभत गृह बोल दिया आपने तो फिर ये यावजीवादिश्रुति कौन करेगा उसका पालन करने वाला अधिकारी कौन होगा याव जीवित भी दूर ज्ञानी नहीं करना अज्ञानी को भी आपने सबको संन्यास में ले लिया अब पूर्वादी के संचार है तो उत्तर देते हैं यावज जीवादिश्रुति नाम अविद्व अभुमुक्ष विषय कृतार्थ यावज्ञ जीवादिश्रुति जो है अज्ञानी दो प्रकार के हैं एक मुमुक्षु है बुभुक्षु है तो अज्ञानी तो है किन्तु अमुमुक्षु है जो अज्ञानी मान बुभुक्षु हैं उनमें कृतार्थता है यदि तुम्हें विषय भोग करके जीवन काटने की इच्छा है तो यावजीवन अभिन जाती यदि मुमुक्षु को की गए तो उनके भी, भी संयास आश्रम है ये बतायावजी श्रुतिराम अभिद्वत अमुक्ष विषय कृतार्थ है तो अज्ञानी भी दो प्रकार के मुमुक्षु अज्ञानी अरे बुभुक्षु अज्ञानी है जो तो बुभुक्षु अज्ञानी के विषय में कृताप हो जाती है छांदोज्ञा और छांदोग्य में कहा है छांदोव्य उपनिषद भाग में नहीं पूर्व में जो कर्मकांड कांड भाग है छांदोग्य छांदोज के। केसान जी के द्वादश रात्रो अग्निहोत्र कृत तथा ऊर्व परित्याग पर शुरू थे अग्निहोत्र भी यावत जीवित नहीं होता छांदोग्य में ऐसा एक वाक्य आया है बारह रात्रि तक अग्निहोत्रा करके तेरहवें दिन रात्रि में उसको परित्याग कर दे मैंने संन्यास ग्रहण कर ऐसा वाक्य आता है माना छांदोपनिषद बने जैसे वृद्धारण हम जो पढ़ते हैं छह अध्याय पढ़ते हैं उसके पहले दो अध्याय प्रवर के ब्राह्मण करके है वो तो कर्म कांडषे कर्म से लेकर के मशान कर्म तक की जो सोलह संस्कार आदि की चर्चा है वहां इस प्रकार में पूर्व में छांडव के है पूर्व में कोई निषेका आदि मशान का कर्म है तो अग्निहोत्र की चर्चा वहां है छान्विवान है हम जिस उपनिष् तो ऐसा मंत्र नहीं मिलेगा हमको कि बारह रात्रि अग्निहोत्र करके तेरहवीं रात्रि उसको विसर्जन करके संन्यास ग्रहण करे ऐसा मंत्र नहीं मिलता जब उसके पूर्व भाग में छांदो एक करना है छंदोक्य किसी आचार्य के मत में किसी ऋषि परंपरा के मत में द्वादश रात्र अग्निहोत्र होता है बारह रात्रि तक अग्निहोत्र का हवन करके माने गृह आश्रम में हुआ बारह रात्रि तक करके तथा उर्ध्वम परित्याग से तेरहवें रात्रि में परित्याग कर देना संन्यास ग्रहण कर ऐसा सुना पड़ता है इसलिए जीवन भर अग्निहोत्र करना किसी के लिए आवश्यकता नहीं है अज्ञानी जो अमुमुखी होगा उसके भी भारत राज के फुर्सत मिल सकता सम्यास है सन्यास जवन का अधिकार है यह सिद्धांत यद्य अदिशो की लोकत्रयं प्रतिव प्रतिबंधकवाद मुक्तिम प्रति प्रतिबंधक ऋण से अकरण मुख्य पारिव्राज्यंभवाशंका न संभवती विद्वांस आहूत इति कूति सर्वलमात्रण यंका है या पूर्वाधि ने जो संका की है अविदेश ऋण अनुपाकरण पाय अनुपतिचे जो संका क्यों उठाई होगी इसके बारे में टीकाकार करते हैं यद्यपि अविदेशों की अज्ञानी के भी देखा है अविदेशों की अज्ञानी भी लोक प्रेम अज्ञानी का भी जो प्रतिबंधक हो तीन ऋण किसके तीन लोक के लिए प्रतिबंध अज्ञानी को एक मुक्ति के प्रति तो प्रतिबंधक नहीं है मुक्ति के साधन करना हो तो तीन ऋण प्रतिबंधक नहीं होते हैं आ, तीन लोक प्राप्ति चाहता हो मनुष्य लो, लोग पितृ देवलोक मारे ब्रह्मलोक चाहता हो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक चाहता हो तब तो ऋण चुकाना होगा यद्यपि अभी तो सो भी लोकत्र प्रत्येक प्रतिबंधक पार्थ ये जो ऋणत्रय है तीन लोक के प्रति प्रतिबंधक हैं अज्ञानी को भी मुक्ति के प्रति तो प्रतिबंधक नहीं है यदि तीन ऋण नहीं चुकाएगा तो मुक्ति नहीं मिले ऐसा तो वाक्य नहीं है लोक नहीं मिलेगा अज्ञानी मुक्ति, करता मुक्ति के प्रति प्रतिबंधक अभाव मुक्ति के प्रति तो उसके लिए भी प्रतिबंधक में तीन ऋण इसलिए ऋण से अनपा करने अज्ञानी को भी ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं। मुमुक्षु अज्ञानी हो तो उसके लिए भी ऋण चुकाने की आवश्यकता है। अज्ञानी को प्रकाश मुख्य और मुमुक्षु मुख अज्ञानी को चीन ऋण चुकाने की आवश्यकता में संन्यासम कर सकता है ठीक है मुमुक्षोपहारी प्रात संवाद माने मुमुक्सु जो होगा उसको अज्ञानी है वो अभिदा है उसको भी कार्यवाद संभव है इसलिए आशंका न संभव यह शंका जो अभिदशा स्तरीय ऋणा न पा करने प्रावधानी तो ये नहीं शंका नहीं होनी चाहिए अज्ञानी के भी मुक्ति के प्रति ऋण तीनों ऋण प्रतिबंधक नहीं है मुक्ति हो सकता है इसकी तो ये शंका नहीं होनी थी क्यों हो गई तथापि विद्वांस आहु पूर्व मंत्र में सुना था ये तत्त दशमवे तद विद्वांस आहु विद्वांसाह ज्ञानी कहते हैं कहा, कहा कहने से क्या होगा क्योंकि मुक्ति स्तर बड़ा बात है यह शंका होगी ज्ञानी के विषय में तो मुक्ति के प्रति प्रतिबंधक नहीं है अज्ञानी के प्रति सभी को हो गया यह मान्यता है किंतु तो अज्ञानी का दो भेद नहीं करता कृपा यह शंका उठाने अज्ञानी दो भेद होता तो मुमुक्ष अज्ञान के लिए तीन ऋण प्रतिबंधक नहीं होते भुमुक्ष अज्ञानी के लिए होते जो लोग चाहते हैं उनके लिए प्रतिबंधक होते ये सिद्ध हो जाता है अथवा परिहारांतरम भक्त यह माशंका या अन्य अन्य शंका का खंडन करना अन्य भी परिहार है इसका उत्तर और भी देना है जिसंका का इसके लिए है का। क्या है तो कहते हैं गृहस्थ शैव ऋण प्रतिबंधक अपैव निराकरण अधिकार है hmm. गृहस्थ का ही ऋण प्रतिबंधक होता है उसी को ही उसका निराकरण का अधिकार है ऋण चुकाने का अधिकार ग्रस्त नहीं है क्योंकि ये जो तीनों कार्य करने का अधिकार गिरस्त नहीं है अध्ययन दान आदि करना गिरस्त में है तीनों ऋण पुत्र पैदा करना भी वही है अग्निहोत्र आदि कर्म करना भी वही है स्वशाखा अध्ययन बोला है शाखा अध्ययन वेद अध्ययन करना भी वही है निराकरण वही वह खंडन एक ऋणों का निराकरण कारण वही होता है तत स गायस्थ प्रतिपत्ति प्राग ब्रह्मचर्य एवं मुमुक्षों परिपराज में संबंधित पड़े इसलिए क्या होगा इसलिए गृहस्थाश्रम प्राप्ति से पहले जो ब्रह्मचर्य अवस्था में है अभी वो तो ऋण ही नहीं है ऋण तो लड़ना गृहस्थाश्रम में जाने के बाद में तीनों ऋण नहीं चुकाएगा तो तीनों लोग नहीं मिलेगा उसको तो किंतु अभी पूर्व अवस्था में है ब्रह्मचारी ब्रमेचर्या अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम है इसलिए तथा से कार्यस्थ प्रतिपत्ति प्राप्त गृहस्थ आश्रम प्राप्ति करने की पूर्वावस्था है ब्रह्मचर्य एवं ब्रह्मचर्य अवस्था में ही भूमुक्षु पारिपराज यदि भूमुक्षु है तो पारिविराज में संभव ही इस भी ये बोलना चाहते हैं कहा सिद्धांत ने कहा न पारिप्राज्य है अज्ञानी को भी है मुमुक्षु अज्ञानी है तो है कहा नाग्राहस्ते प्रतिवत्ते ऋण को असमवाद गृहस्थाश्रम प्राप्ति के पहले ये ऋण नहीं लगता पितरी ऋण भाई पितरीऋण के लिए पुत्रादि पैदा करने का कहा गृहस्श्रम होना ब्रह्मचारी के लिए पितृण कहा से नहीं है यह स्थिति है और दूसरी बात पितृण ऋषि ऋण है ऋषि ऋण स्वस्व अध्याय अद्यत तो गृहस्थ आश्रम के लिए है ऋषि उनके लिए माना जाता है और देव ऋण यज्ञ गृह में होना है देव ऋण चुकाने लग्ञादि वही करना है अन्य आश्रम में प्राप्त नहीं है तो इसलिए अज्ञानी होने पर भी यदि भुमुख्य गृह आश्रम प्राप्ति के पूर्व अवस्था में तो संन्यासक्रमण कर सकता है वो कर्मचारी अवस्था में एक यद्यपि उपनयन अनंतर में ऋण निवर्तन है अधिकार यद्यपि देखो ब्रह्मचारी को भी अधिकार लगता है ऋषि ऋण के बारे में देव ऋण तो ब्रह्मचारी को नहीं है क्योंकि वो यज्ञादि करना है वो तो सपत्नी को करेगा गृहस्थ आश्रम में जाने की बात करेगा तिथरी ऋण भी पुत्र पैदा करना है गृहस्थाश्रम में संभव है किन्तु ऋषि ऋण तो ब्रह्मचारी को होना चाहिए यद्यपि यद्य उपनयन अन्तरम एव ऋषि ऋण निवर्तन अधिकार यद्यपि उपनयन संस्कार जैसा होता है ब्रह्मचारी आश्रम में गुरुकुल में जाते उपन्न संस्कार हो गया उतने होने मात्र से ऋषि ऋण को हटाने में अधिकार है ब्रह्मचारी को भी है यद्यपि है संभवती है फिर भी क्योंकि तो प्राग्राहस्थित अधिकतम फिर प्राग्राहस्थ में ऋणी नहीं होता कहना नहीं एक ऋण तो लग जाता है ब्रह्मचारी को भी ऋषि तो दिखता है ठीक नहीं लगता फिर भी तथापि विविदशा संन्यास जो विविधा संन्यास में अधिकार किसका आज देखना चाहते हैं विविदशा संन्यास अधिक वेद अधिकार है जिसने संपूर्ण वेद पढ़ लिया हो उसी का विविध में अधिकार है सन्यास तो तो की बात नहीं है की बात है, तो संपूर्ण वेद पढ़ लिया हो परोक्ष रूप से आत्मा का ज्ञान हो गया हो अपरोक्ष से करना चाहता हो इसलिए वो सन्यास ग्रहण करता है तो संपूर्ण वेद पढ़ना माने ब्रह्मचार्य आश्रम पूरा किया हो गिरश्र में गया हो वही होगा अर्थ से ही आता ही तथापि विविधा संन्यासित भेद से अधिकार है हो गया वेद जिसका अभी केवल उपनयन संस्कार मात्र से वेद अधिक नहीं हुआ उस ब्रमचारिका भी संपूर्ण वेद अध्ययन करने के बाद तो यह होगा अब वृत्त स्थान होगा गृहस्थाश्रम में जाएगा वो वहीं होगा यह अधिकारिका यदि तो अधित वेदश्वर कार्यस्थ प्रति और सारे वेद पढ़ने वाले के गृहस्थ आश्रम की प्राप्ति होती है जब अधित वेद हो गया तो गृहस्थाश्रम में जाएगा वो अधित वेदश्वर इसलिए सारा वेद पढ़ने की पूर्वावस्था सारा वेद पढ़ने पर तो चला गया गृहस्थ आश्रम में उसकी पूर्वावस्था तीन नंबर की टिपणी तो में कहते हैं तथा ऋण दो में अवश्य भाग और दो ही ऋण रह जाएगा एक ऋण तो पूर्व भी चुका जा सकता है दो ऋण ही रहेगा एक आगे पूर्वादी कहा था महाराज हमने जो शंका उठाई थी उसका उत्तर तो आपने तो कुछ दिया ही नहीं श्रुति है ्राह्मण स्त्रिवऋणमा जायते ब्रह्मचरेण ऋषिभ्यो यज्ञ देवेभ्य प्रजया पिछ्य ऋणवत्व प्रतीयत आशंका ऋणी उ न साक्षा अच्छा। पूर्वाज देखो भाई मन वै ब्राह्मण स्त्रिवऋणवाजाते जो ब्राह्मण उत्पन्न होगा या ब्राह्मणस आया हुआ है उसका भी और विशेष करना पड़ेगा अभी करेंगे जायमान वही ब्राह्मण त्रिवीर ऋणवान तीन ऋणों से युक्त तो पैदा होता है देवऋण तिद ऋण दिशा ऋण तीन ऋणों से युक्त तो होकर ही पैदा होगा मैंने जन्म से ही पैदा ऋण लग गया है या कोई गृहस्थ आश्रम की बात नहीं आई हम, गृहस्थ आश्रम पहुंचने की बात नहीं है तो सभी को ऋण का अपकरण करना ही होगा इसलिए संन्यास का अधिकार नहीं पूर्वाजी कहां जाता है जायमानवय ब्राह्मण त्रिवीर ऋणवान उस ऋण का कैसे चुकाना है तो कहा ब्रह्मचर्य ऋषि ऋषि ऋण ऋषियों का ऋण चुकाने के ब्रह्मचर्य में देख पढ़ना है पर एक ये न देवे पस्त आश्रम में जाकर के देवताओं के लिए ऋण चुकाना है देव ऋण चुकाना है प्रजया पितृभ्य प्रजा के द्वारा आगे प्रजा संतान पैदा होगा तो पितरों का चलता रहेगा पितृण चुकेगा अपना यदि जाायमान मात्र से ऋण बत्तम प्रतीय देखिए ये जो जायमान मात्र का पैदा होते ही ऋणी तो दिखाई पड़ रहा है ये कैसे हो? कहा आप कहते हैं पराकार ऋणी तो असंभव कैसे बोला आप गृहताश्रम के पूर्व ऋण नहीं ऋणी नहीं कैसे बोलेंगे आप ये बाक्य सूत्र लगता है जो भी पैदा होगा तुरंत ऋण लग गया उसको इसी ये शंका उठाई पूर्वा तो सिद्धांत कहते हैं ऋणित्व उगते प्रयोजन न साक्षात किंचित अस्त ऋणत्व कथन में जो ऋणी का है जायमान त्रिवी ऋणदान जाय जो बोला है ऋणित्व तो कथन में कोई साक्षात प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं होता या कुछ अर्थ निकालना पड़ेगा जैसा सुना वैसा अर्थ घटेगा नहीं साक्षात कोई प्रयोजन नहीं आता असिद्धांत बोलते साक्षात चार नंबर टिप्पणी कहा बक्षमा कर्तव्यता ज्ञापना त्रितम यहां ऋणी का अर्थ कर्तव्यता ज्ञापन करना है जो तो पैदा होगा उसका अपने कर्तव्य पालन करना होगा इतने अर्थ में तात्पर्य रहेगा अतिरिक्त यह होगा साक्षात ऋण ही होता है या अर्थ नहीं आता है जैसा किंतु ब्रह्मचर्या कर्तव्यता ज्ञापन अपने अपने कर्तव्य ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी आश्रों का पालन करना गृह को ग्रस्त आश्रमों का पालन करना बाण को करना सन्यासी को सन्यास धर्म का पालन करना इसके न अपने अपने आश्रम का कर्तव्य पालन करने के लिए कहा हुआ है वाक्य का जैसा सुना वैसा तात्पर्य नहीं उस वाक्य का क्यों न तो अधिकार अनारूढ़ तत्पर तुम सब लोग त्रिवीर ऋण ही उचित युक्त होता है करके वाक्य आया अनारूढ़ व्यक्ति जिसमें आरूढ़ नहीं हुआ कैसे काम करेगा प्रजा उत्पन्न कैसे करेगा ब्रह्मचारी पित्रि रोक चुकाने के लिए अधिकार है ना उसका अनारूढ़ है वो कर नहीं सकता हूँ इसका अर्थ यही करना पड़ेगा अपने अपने आश्रम के कर्तव्य पालन करें यह अर्थ में तात्पर्य है नहीं तो काम नहीं चलता बोला ये बोला किन्तु तो? ब्रह्मचर्यादी कर्तव्यता ज्ञापन के लिए है वो आश्रम तत्त आश्रम तत्त कर्तव्य ज्ञापन का पालन करना होगा इसके लिए है न तो अधिकार अनारूढ़ तत्पर् तो सब्ज होती तीन ऋण चुका नहीं चलता जो अधिकार प्राप्त नहीं जिसको जैसे ब्रह्मचारी है अभी प्र, प्रजा उत्पन्न कैसे करेगा यज्ञ आदि कैसे करेगा वो शपथ भी चाहिए यज्ञ करने के लिए वैदिक कर्म के लिए अनारूढ़ है वो आरूढ़ नहीं है अधिकार में आरूढ़ नहीं है जायमानात्र से असामर्थ्या अभी अभी पैदा हुआ बच्चा जायमान वही ब्राह्मण त्रिवीण युक्त होता है करके अभी पैदा हुआ व्यक्ति कैसे प्रजा संतान पैदा करे कैसे यज्ञ करे कैसे अध्ययन करे वो उत्पन्न होने मात्र से ऋणी बनना संभव नहीं उसका तात्पर्य अलग करना पड़ेगा श्रुति है उसके तात्पर्य अलग माने क्योंकि संगत करके अर्थ निकालना होगा तो जायमान मात्र करने से अभी, अभी पैदा हुआ व्यक्ति है वो कैसे प्रजा पैदा करेगा पितृण चुकाने के लिए देवऋण चुकाने के लिए, लिए स्वाध्याय कैसे करेगा वो नहीं कर सकता बालक अभी पैदा हुआ है माना अधिकार में आरूढ़ नहीं है इसके देवरूप चुकाने के लिए कोई काम यज्ञ आदि कैसे करेगा वो जायमान मात्र से असामर्थ्य जायमान मात्र में ये ऋण चुकाने के सामर्थ्य नहीं होता एक आदि ब्राह्मण ग्रहण दूसरी बात है अगर ये श्रुति जैसे वैसे उसके अक्षर से अर्थ निकालने लग जाएंगे वहां ब्राह्मण ग्रहण है इसके मतलब क्षेत्रीय आदि पैदा होते उनको ऋण नहीं लगेगा किन्ण नहीं क्षेत्रीय आदि को क्षेत्रीय पैसे आदि को ऋण नहीं केवल ब्राह्मण का ऋण नहीं यह होगा जायबान वही ब्राह्मण कहा हुआ है जैसा स्मृति में अक्षर अर्थ अक्षर है वैसे अर्थ करेंगे भी तो गलत हो जाएगा ये कहते हैं कैसे जब ब्राह्मण ग्रहण तो ग्रहणार्थ ब्राह्मण शब्द का ग्रहण स्मृति में जायान वही ब्राह्मण त्रिविर ऋणवान जायिर ऐसा कहा हुआ है तो ये ब्राह्मण ग्रहण करने से क्या सिद्ध होगा कहते क्षेत्रीयादि ऋणा वहा प्रसंग क्षेत्रीय आदि के जायान क्षेत्रीय ऋण नहीं है तीनों ऋण नहीं है यह सिद्ध हो जाएगा श्रुति में जैसा है वैसे अर्थ निकालने लग जाए तो श्रुति का तात्पर्य कुछ और होता है और तात्पर्य निकालना पड़ेगा विद्वानों को क्या कहना चाहते हैं तो क्षेत्रीय आदि के लिए ऋणा भाग होने लग जाएगा अच्छा ब्राह्मण शब्द का अर्थ कि नहीं द्विजाति उपलक्षण कर देंगे जायान वही ब्राह्मण का अर्थ पूर्वादि बोलेगा द्विजाति ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य हाँ कोई यदि तीनों ऋण नहीं चुकाएगा तो अर्थपतन हो जाएगा अर्थ होगा यह अर्थ करेंगे द्विजाति अर्थ करेंगे तो क्या होगा द्विजाति उपलक्षण है अधिकारी उपलक्षण तो बन जाए यदि द्विजाति उपलक्षण करना हो तो अधिकारी को उपलक्षण करने में युक्ति संगत होगा जायान जो होगा जो अधिकारी है वो अपने कर्तव्य नहीं करता है तो पतन होगा या अर्थ करना पड़ेगा द्विजाति करने की अपेक्षा फिर तो द्विजाति करने में फिर वयो आदि की कल्पना करनी पड़ेगी आगे अधिकारी कल्पना करने पर सबके सब आ जाएंगे एक उपलक्षण होते यदि ब्राह्मण शब्द करता द्विजाति उपलक्षण करेंगे तो अधिकारी उपलक्षण होता है न्यायम अधिकारी उपलक्षण करना न्याय होगा द्विजाधिकारी का न्याय पांचवी टिप्पणी कहा द्विजाति लक्षण अनंतर यदि द्विजाति लक्षण करेंगे ब्राह्मण शब्द का द्विजाति ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य करने लग जाए दुजात तो योग्य वयस्कत्वादी विषय लक्षण अंतरिक आगे योग्यता भी होनी चाहिए उसमें वयस्क किस उम्र में पहुंचा कर्म करना है यह सब कल्पना करनी पड़ेगी आगे दिल जाति के लिए इसलिए क्या होगा कि है ना अधिकारित्व तो की कल्पना ब्राह्मण सब शब्द अधिकारी जायान वही अधिकारी ऐसी कल्पना करनी होगी श्री त्रिविड़ी तो ऋणबान जाएगे ऐसा होगा तो क्या होगा जिस आश्रम में जो बैठा है वो आश्रम धर्म का पालन नहीं करता तो हो जाएगा यह कहना चाह रहे हैं ऋणी होगा बोला का तात्पर्य होता है कहा अतो जायमान पदम अधिकारम लक्ष्य इसलिए जायमान पद जो श्रुति में जायमान व्राह्मण में जो जायमान है उसका अर्थ होता है अधिकार दिखाती है जायमान व्राह्मण जो अधिकारी है उत्पन्न हुआ व्यक्ति यह तक लक्षित करती है कहा लक्ष्य है टिप्पणी में कहा ब्राह्मण पद लक्षित अधिकारिणी अधिकारी अधिकार आविर्भाव कथ ब्राह्मण पद के द्वारा लक्षित होगा अधिकारी उसमें आविर्भाव होता है इसका अर्थ वहां प्रकट होता है जैसे गंगा पद का अर्थ गंगा का किनारा। ऐसा कर देते हैं हम लक्ष्मण वृत्ति से करते हैं वैसे हम ब्राह्मण पद का अर्थ अधिकारी है। का। हैं कब श्रुति का अर्थ लग जाएगा यह कहा अच्छा <laughs> आगे ठीक है जायबान और अधिकारी संपर्धवान जायान अधिकारी संपत्तिवान जो संपन्न है अधिकार संपन्न व्यक्ति है कोई यदि अपना कर्तव्य नहीं करेगा तो रेडी हो जाएगा ऋण चुकाने के लिए कर्तव्य करना होगा यह अर्थ है चाहे ब्रह्मचारी हो जो कर्तव्य उसका है चाहे गृहस्थ हो ऐसा अर्थ हो यह अर्थ करेंगे ततश्च तथ प्राण न ऋण संबंध इत्या इसलिए क्या होगा वो तो जो ऋण का प्रजा आदि ऋण का संबंध नहीं रहेगा गृहस्थ आश्रम के अवस्था में प्रजा मैंने पितरी का ऋण भी नहीं क्यों गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद संतान पैदा होना है पहले कहां से ऋण लगना उसको अधिकारी नहीं हो और उसी प्रकार से देवऋणी ने उसके लिए क्यों अब यज्ञ आदि कर नहीं पाता अन्य व्यक्ति वही करेगा गृहस्थास्थ में जाने के बाद होगा शपथ नहीं चाहिए वैदिक करने के लिए इसलिए अधिकारी नहीं अन्य इसलिए कोई ऋण भी नहीं उसको और ब्रह्मचारी अवस्था में स्वाध्याय भी पूरा किया नहीं है उसने अधिक मारे यह विविदिशा संन्यास की चर्चा संपूर्ण वेद अध्ययन के बाद भी विधिशा होती है परोक्षगान हुआ है अपरोक्षगान के लिए विविदिशा संन्यास शास्त्र सारा जानता है वो स्थिति में अब वृक्ष ज्ञान के लिए पीत संन्यास है तो ये भी उसको आवश्यकता नहीं गृहस्थाश्रम में है कहा बाकी अनेक अनधिकारी है तत प्राग माना गृहस्थाश्रम जाने के पहले नारियल ऋण संबंध इत्या ऋण के संबंध नहीं उसके लिए ये कहा अधिकार इत्यादि कहा अधिकार अनारूढ़ो की ऋणे अधिकार में आरूढ़ नहीं हुआ है जो प्रजा उत्पन्न करने के लिए प्रजाधि माने के लिए अधिकार नहीं है ब्रह्मचारी अवस्था में उसके लिए यदि ऋणी चेत यदि ऋणी ऋणी चेत सिया यदि उसको ऋणी कहें सर्वस्व ऋणीत्व अनिष्टत्म अनिष्टम अनिष्ट्त्त्त प्रसिज अनिष्टत्म प्रसिज्य था सबके सब ऋणी सब हो जाएंगे तब तो, तो। जिसको अधिकार नहीं वो भी ऋणी लग जाए क्या अनिष्ट होगा एक अनिष्टम क्या अनिष्ट होगा ब्रह्मचारी भी ऋणीतम ब्रह्मचारी को भी ऋणी होगा स्थिति में अधिकार नहीं है फिर भी ऋणी मानना होगा अधिकार न होने पर भी ऋणी बनने लग जाए तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य ऋणी की ऋणित्व ब्रह्मचर्य एवं मृतस्या अथवा एक व्यक्ति ब्रह्मचारी अवस्था में मर गया तो वो ऋण से ग्रस्त हो गया प्रजा पैदा किया ही नहीं उसने अगर आश्रम में जाता तब तो प्रजा पिपरी ऋण चुकाता एक ज्ञा करता देव ऋण चुकाता चुका नहीं पाया स्वाध्याय भी पूरा कर नहीं पाया अधूरा ब्रह्मचारी अवस्था में था उस समय मर गया तो वो तीनों ऋणों से हो गया उसकी गति नहीं होगी ऐसा ऋण लगाने लग जाएगा अधिकारी अधिकार नहीं उसको भी ऋण देने लग जाए तो एक कहा ब्रह्मचारी ऋणित्व ब्रह्मचारी एवं मृत्य जो ब्रह्मचारी अवस्था में मर गया है कोई अथवा नैष्टिक आजीवन नैस्टिक ब्रह्मचारी में बैठ गया गृह स्थापित नहीं जाता तो उसको तो ऋणी मानना पड़ेगा अधिकार नहीं है फिर भी ऋणी मानेंगे तो क्यों वो प्रजा उत्पन्न कर नहीं सकता नैस्टिक व्यवहारि क्या कर नहीं सकता है सब पत्नी है ही नहीं उसके पास नैष्टिक लोक प्रतिबंध से उसके लिए भी लोक प्राप्ति की प्रतिबंध कौन लग जाएंगे किन्तु तो इनका लोक सुना पड़ा है देवलोक सुना पड़ा है ब्रह्मलोक जो तो चांदो के परिषद में त्रयोधर्म स्कंधा द्वितीय शिव खंड आता है त्रयोधर्म स्कंधा इत्यादि ये अध्ययन दानंद प्रथम है गृहस्थाश्रम के लिए कपय द्वित कहा है तृतीय होता है नैष्टिक ब्रह्मचारी के कहा <गण> सर्वेपी पुण्य लोगों का अभवं ब्रह्मशास्त्र अमृतत्व तो तो ऐसे मतलब आता है ब्रह्मलोक कहा हुआ लोग नहीं मिलना चाहिए लोग मिलता है उनको ये कह रहे हैं ब्रह्मचारी ऋणी तो हम ब्रह्मचर्य वृत्य ब्रह्मचर्य में मरने वाला ब्रह्मचारी का भी हो जाएगा ऋणी आ जाएगा अगर अधिकार जिसको नहीं हो उसको ऋणी माने लग जाएंगे और नैषिक भी ऐसे हो जाएगा आजीवन रह गया फिर भी गृह आस्था में तो गया नहीं ऋण नहीं चुका पाए लोग नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको लोग मिलता है मिलता है तत्ष्ट ऐसा नहीं होता है कि ब्रह्मचारी नैश्ठिक ब्रह्मचारी आदि के लिए लोक पुराण में सुनाई पड़ा है क्या सुनाई पड़ा है अष्टाशीति सहस्त्राणी आरभ्य तदेव गुरुवासीना पुराणे इत्यादि पुराणे लोक प्राप्ति रूपे से एक पुराण में ऐसा लोक प्राप्ति है नैश्ठिक ब्रह्मचारी के लोक की प्राप्ति कहा है क्या कहा है त्रिपणी में कहते हैं इसका अष्टाशीति सहस्राणी मुनिनाम उधरे प्रशा जो मुनिनाम उधरेसा मान तो सन्यास धर्म का पालन करके बैठे हुए हैं ज्ञान नहीं हुआ ऐसा जो मुनि लोग हैं संन्यास धर्म पूर्ण पूर्ण रूप से पालन करके बैठे हुए हैं और ज्ञान हो नहीं पाया आत्मसाक्षात्कार नहीं कर पाए प्रतिबंधक कुछ आ गया इनके लिए अट्ठासी हजार वर्ष तक ब्रह्मलोक में उनको होगा वहां से क्रम मुक्ति की संभावना है अष्टाशीति शास्त्राणी मुनिनाम उद्रे तथा जो उर्दरे संन्यासी लोग हैं अठासी हजार वर्ष तक ब्रमलोक निवास प्राप्त होगा ऐसा कहा है पुराण यदि ब्रह्मलोक काम फलम भेजू जो ब्रह्मलोक नाम का फल सेवन किया मुनियों को मिला वही तदेव नैष्ठिक आराम वही नैष्ठिक ब्रह्मचारी को वही फल मिलता है जो आजीवन गुरुकुल में ही जीवन यापन करने वाले हैं उनको वही फल मिलता है यदि तो ज्ञान हो जाएगा तो मुख्य हो जाएगा ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्मलोक मिल जाएगा ऐसा कहा पुराण में ऐसे बात बताई है कहा ना केवलम गारस्त्याग एवं संन्यास सिद्धि गृहस्थाश्रम से पहले ही संन्यास सिद्धि नहीं अज्ञानी की माने ब्रह्मचारी को नहीं गृहस्थों को भी संन्यास की सिद्धि है जो गृहस्थाश्रम में चले गए वो भी संन्यास धर्म का पालन करेगा ये बोलना चाहते हैं। ना केवलम गारस्त्याग वनयास सिद्धि केवल गृहस्थाश्रम से पूर्व में रहने वालों को ही ब्रह्मचारी अवस्था में संन्यास की सिद्धि नहीं किन्तु विधि बला विधि वाक्य है गृहादनादा ऐसा है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचरिया प्रवेश गृहा बनाद इत्यादि है विधि बलाद गृहस्था तदस्थि संन्यास विधि अस्थ गृहस्थों को भी यदि कोई गृहत्र पूरा करते जीवन का अपना है संन्यास विधि है एक का प्रतिपन्न कारस्थ से प्रतिपन्न कारस्थ से गृहा प्रवृत स वाक्य ही जाती गृहस्थ्रम से बान होकर के संन्यास ग्रहण करे ऐसा आया अथवा इतरथा यदि अथवा दूसरे प्रकार से जरूरत है वही करे ब्रशन जाने की जरूरत नहीं है ऐसा कहा अच्छा यदि आत्मदर्शन उपाय से आधारित तो नहीं यदि आत्मा दर्शन चाहता है आत्म साक्षात्कार करना चाहता है तो संयास विधान उसके लिए भी है यदि लोग चाहता है तो संन्यास नहीं है उसके लिए मान भूमलर चाहता है स्वर्ग चाहता है क्रुमलोक चाहता है तो वो तीन काम रहे वो। तो करता रहे वो प्रजापुत्र अध्ययन आदि उपासना आदि करता रहे यदि आपका दर्शन करना चाहता है आपका साक्षात्कार करना चाहता है आत्मलोक प्राप्त करना चाहता है तो सन्यास विराम गृहस्थ के लिए क्योंकि तो गृहार्था बनावा ऐसी गृहि भूतवा प्रबल स्त्रुति है, है।, है? आगे ठीक है आत्मदर्शन उपायित्व ने कहा था उसके समास दिखाते हैं आत्मदर्शन के उपाय रूप से माने आत्मदर्शन है ये उपाय आत्म साक्षात्कार में जो उपाय हैं क्या उपाय हैं है श्रवणादया आत्मदर्शन के उपाय है श्रवण मनन निध्यासन यही आत्मसर्सक ज्ञान के उपाय आत्मदर्शन या उपाय आत्मदर्शन में जो उपाय है उनको आत्मदर्शन उपाय सप्तमी समाज किया है, है। श्रवणादया तब साधन वो साधन बना करके माने आपको दर्शन के साधन के होते उपाय रूपी साधन कौन है सर्वण मन व्यास के माध्यम से मोक्ष लिए संयास ग्रहण कर सकते हैं गृहस्थित भी, तो भी अधिकार है न तो ऋण श्रुतिया प्रवृत्तिया विधेयक कहते हैं ऋण सुनाई पड़ रहा है जायान वही ब्राह्मण त्रिवे ऋण ऋणबान जाये ऐसा आया है तो संयास नहीं होगा ऋण चुकाना है उसको कैसे संन्यास करेगा गृहस्थ आसन होगा उसको तो संतान पैदा करते रहना होगा देवादि के लिए क्या करते रहना होगा यही ऋण सुनाई पड़ा है पूर्वादि का ऋण श्रुतिया ऋण श्रुति है ना जायान ब्राह्मण त्रिवे ऋण उत्पत्ति ऐसे वाक्य है ऋण भान जाए थे ऋण ऋण युक्त होता है कहा ऋण युक्त है तो ऋण चुका आएगा नहीं कर सकता है ये पूर्वादि की करना नृण श्रुतिया प्रवृत्तिया बिधेर प्रवृत्ति ऋण श्रुति के द्वारा प्रवज्ञा जो विधि है ग्रियात बनी भूतवा प्रवजित गृहात्थ पनात् प्रवजित जो वाक्य है जावालाोपन से उसके साथ कोई तो विरोध नहीं है जो तो जायबान वही ब्राह्मण त्रिवे घृणदान जाये इस वाक्य का गृह बनी भूतवा प्रवर्जित तो इसका संन्यास जावास्कृत वाक्य कोई विरोध नहीं करने का क्यों तस् अवदान्थवादमात्र स्वार्थे तात्पर्य अभाव धीण श्रुति जो है ना अवदान वाक्यार्थ है अवदान वाक्य है कैसे वो दिखाएंगे आगे अवदान करना होता है यज्ञ में उस वाक्य में तात्पर्य रखता है ऋण अवस्ति कहा तस्या मैंने वो श्रुति जो ऋण श्रुति है उसका ऋण श्रुतिया ऋण श्रुति रिनसुर्ति का ऋण श्रुति है अवदान अर्थवाद मात्र अर्थ अवदान रूपी अर्थवाद मात्र है वो तो अवदान क्या है कि टिप्पणी गति अवधान ऐसा है वीर हविशो अवदगति हबी को दो भाग कर देता है ऐसे वाक्य आ चर्चा में है वाक्य वीर अवद्यति अभी को दो भाग कर देता है शास्त्र इत्यादि जो शास्त्र में विहित है कर्म विशेष अवदान अवधान जो कर्म विशेष है ऐसा कुछ कर्म है अभी को दो भाग करता है फिर कुछ कुछ करता है पूर्वीमांसा की चर्चा है तो ये कर्म विशेष को अवदान कहा हुआ है अवदान का अर्थवाद वाक्य है जो यहाँ बता रहे हैं निरतर जो सुनाई पड़ता है अवदान का अर्थवाद वाक्य है तदर्थवाद उस अवदान का अर्थवाद क्या है थोड़ा तद अवदानैरेव अवधयते ऐसा आया वाक्य उस अवदान के द्वारा ही इसको अपनायन करता है तीन ऋणों को हटाता है पितृण देव ऋण ऋषि ऋण को हटाता है अवदान के द्वारा वो कर्म कर्म में आता है अभी को दो बात करना कुछ करना इत्यादि कर्म है अवदान भी कर्म है उसको अर्थवा क्या उस ऋण को तद वन ऋण अवदानैरेव अवधयते उस अवदान के द्वारा ही उसका अपनयन करता है को चुका देता है हटाता है ऐसे वाक्य आया अवध इत्यादि तत्शेषत्व वो अर्थवाद वाक्य उसी अवधान का शेष रूप से है अर्थवाद वाक्य है जाते। <ड़ियों> ये कहना चाहते हैं एक आत मे जो ऋण श्रुपी है उसका अवधार्थवाद मातृत्व अवधान का अर्थवाद वाक्य है वो मानी से स्वार्थ तात्पर्य भाव तीनों ऋणों का चुकाने में स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है आज जो बुभुक्ष होगा करता रहेगा मुख स्वार्थ में तात्पर्य उसका वो तो अर्थवाद तो है अथवा अन्यथा नहीं तो तद अवदानव अवदयते जो कहा हुआ है अर्थवाद में वह तनावान तद अवदानैरव अवदयते तद अवदान नाम अवदानत्व ऐसा वाक्य है वो अवदान के द्वारा ही हटाता है इसलिए अवदान में अवदानत्व तो धर्म है ये बताया है अर्थवाद में ऐसा कहा तद अवदान एरेवे अवदयते ऐसा आया दो तीन के टिप्पणी में कहते हैं तद मान प्रागतम तो ऋण त्रय जो पूर्वोक्त तो तीन ऋण है उसको अवधान के द्वारा ही हटाता है अवधान अवदयित हुए अपनाये अवदयते करता अबदायते है अपन हटाता है ये जो अवदान कर्म करता है उसके अवदान कर्म के द्वारा तीनों ऋण हटा देता है एक अवदान कर्म है कोई जिसे उसके माध्यम से तीनों ऋणों को हटा देता है तीनों ऋणों से मुक्त हो जाएगा फिर तो संज्ञा से करेगा ही वो यह आया अवदान अवदातवी अवदान मात्र निरस्य अवदान अवदान मात्र निरस्य अवदान मात्र से तीनों के निजस्त कर दिया खंडन कर दिया समाप्त हो जाता बोला हुआ है, ऐसे सुरचि में कहा हुआ है उपया ब्रह्मचर्यादि नाम अपनी अनुच्छेद प्रसंगादी भाव इसलिए क्या होगा ब्रह्मचर्यादि नाम अपनी ब्रह्मचर्यादि तीनों का अनुष्ठान नहीं करेंगे प्रसंगा दिन भाव एवं अभी यावत जीवादि श्रुति विरोध है फिर भी पूर्वाजी बोलता हमारा यावत जीवित होगा चलो तीनों ऋण न चुकाने वाला काम न भी करे अवधान के द्वारा समाप्त हो जाए तीनों फिर भी तो यावज जीवित तो अग्नोत्र जी हद वाक्य है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा उसे जीवन भर करना है सन्यास का कहा है फुर्सत कहां संन्यास ले पाएगा जब तक जीवन है अग्निहोत्रादि कर्म करना है संन्यास आश्र में जाने के बाद अग्निहोत्रादि कर्म कर नहीं पाएगा इसलिए गृहस्ताश्रम में रहेगा यह पूर्वादी की संख्या है एवं यावजीवादी श्रुति विरोध है सन्यासुति सन्यास का यावजीवादी श्रुति के साथ विरोध होगा यदि ग्रहण करेगा यावजीवि कहा पाएं क्या तो भाष्यकार बोलते इसको उत्तर में कहा यावजीवादी श्रुति नाम अभिद्वद अमुमुक्ष विषय करता जो अज्ञानी हो अमुमुखी हो मुक्ति भी नहीं चाहता अज्ञानी है स्वर्गादी चाहता है लालची है उसमें कृतार्थ रहे आप जीवादी से मृत्यार्थ हो जाती है यह कहा ठीक हमने कहा विरक्त मुमुक्षु मात्र विषय्या विषय्या विषयिण्या यह श्रुति जो है विरक्त मुक्ष मात्र विषयणी जो श्रुति है संन्यास श्रुति शांतोदांत उपरता तिथिक्षु समाहत होता आत्मनिर्भर हम पश्यत यह संन्यास श्रुति है तो सन्यास श्रुति है कैसी है विरक्त मुमुक्ष मात्र विषय करती ऐसी श्रुति है वो विरक्त हो संसार से बहिराज्यों संसार चाहिए नहीं इसलोक चाहिए नहीं स्वर्गलोक चाहिए नहीं ब्रह्मलोक चाहिए नहीं ऐसा हो विरक्त हो तीनों लोगों के असम से मुक्त हो और मुमुक्ष मात्र हो जिसके पास मुमुक्ष मात्र विशन्यास संयास श्रुतिया ऐसे संन्यास श्रुति द्वारा यावज जीवा सामान्य श्रुति है अमुमुक्ष विषय संकोच यावज जीवादि श्रुति है जो अमुमुक्ष है मुक्त मुक्ति नहीं चाहते हैं उनमें संकोच कर दिया जाता है जो मुमुक्षु नहीं है भुमुक्षु है वो यावजीव अगुण रुक दिया जाता है उनके लिए मुमुक्षु के लिए नहीं संकोच कर दे याव जीवाद स्मृति सबके लिए अगुण नहीं जो मुमुक्षु नहीं है उनके लिए क्यों सबके लिए नहीं सन्यास संयासुति भी तो है ना संन्यास्रुति को देखते हुए उसको संकोच करना उसका अर्थ संकोच कर अज्ञानी के लिए है अज्ञानी के लिए यह कहना अग्निहोत्र विषय या वजीवादी श्रुतर न अनायाय एवं संकोच है अग्निहोत्र आदि विषय याबादी श्रुति है उसका न अनाया संकोच है किंतु श्रुत्यंतरेगा ये केवल यही श्रुति सन्यास संन्यासुति के द्वारा मात्र ने अन्य श्रुति इसमें संकोच होता है क्यों दस रात्रि तक द्वादश तक अग्निहोत्र करके तेरह रात्रि में अग्निहोत्र समाप्त कर दे ऐसे बाकी आए सामुहिक है इससे भी सिद्ध होता है कि हमेशा अग्निहोत्र करना आवश्यकता नहीं एक है एक अन्य श्रुतंत्र अग्निहोत्र विधायीना विधायी नो इन द्वादश रात्र के अंतर अग्निहोत्र के परित्या करवाणी श्रुति है सा पूर्व में संकोचि इसलिए वोच स्त्रुति याव जीवादी जी श्रुति पहले ही संकोचित हो चुकी है कर्मकांड भी संकोचित हो चुकी होते हैं ज्ञानकांड आने की पहले ऐसा चांदो पड़ता है बोलते हैं नताम विरोधी इसलिए वो जो श्रुति है सन्यास संयासि को विरोध नहीं कर सकती के ने भी कर है कर्मकांड तो, की उसको बाध कर दिया याव जीवादी को कहा तो कहा छांदो के चाहे द्वादश रात्र प्रत्यागत है छादो में सुनाई पड़ा है हम जो छादों पढ़ते है उसके पूर्वक है कर्मकांड विषय में जहाँ विषय का मशाणांत कर्म की चर्चा है कर्म प्रकरण है पूर्वक या तो उपासना और ज्ञान प्रकरण को हम पढ़ते हैं इसमें नहीं उसके पूर्व पूर्वभाग कि द्वादश रात्रि तक अग्निहोत्र करके तेरह रात्रि को उसका समापन कर देता भाई संन्यास ग्रहण करता ऐसा है ऐसे आ जाता चांदोल तो क्या आया तो देखते हैं केशांचित छाकी नाम केशांचित भाई कुछ साखियों के मत में सभी शाखा वाले नहीं मानते कि साखी नाम त्रयोदश सा रात्रा तेरह रात्रि तक अहतभाषा वस्त्र युक्त होकर के अहतभाषा यजमान स्वयं अग्निहोत्र जुह यात यजमान स्वयं अग्निहोत्र हवन करे जुयाद अच्छा। अप्रसन्न जुह अप्रवसन अप्रवसन न तौमे न सुना वाईश्वर अग्निगति दुछत। कहा माने प्रवास न करता हुआ एक ही जगह बैठ करके माने अपने जगह से प्रवास करके अप्रवसन दो बार नए है प्रवास कर करता हुआ जहां गृहताश्रम था वहां से तोड़ बाहर जाए बाहर जा करके तेरह रात्रि तक ते हवन करे अग्निहोत्र करें, करें। ये उसके बाद तथा पशुना वग्नि उसी त्रयोदश रात्रि के दिन ही सोमयाग के माध्यम से पशुयाग के माध्यम से यजन करके वह समाप्त कर देता ऐसा है ऐसा वाक्य अग्निहोत्र समाप्त करना संन्यास दिन करेगा उसके आगे या आया ये शुरू करता ऐसा कहा टिप्पणियां है इसकी चार पांच है ना निश्चय तब्य अप्रवसन में का निश्चय तब्य ऐसा निश्चय का करें यथा श्रोते तो जैसा सुनाई पड़ा है अप्रवसन उसका तो न अप्रवसन अवश्य प्रवसन दो बार होने से प्रकृति करता अवश्य प्रवास करता हुआ अपने घर छोड़ करके बाहर जा करके तेरह रात्रि तक अग्निहोत्र करें तो बनी कि तेरह रात्रि का हवन करके तेरहवीं रात्रि के, के, के दिन या तो अग्निश्चार सोमयाद कर करे? करे या पशु करे दोनों में से कोई याद करके अग्नि का उत्सव दिए ऐसा बात कर कर्मकांड में ऐसा बोल दिया किसी किसम को मतलब ऐसा कहा तत्र तत्र मैं त्रयोदश रात्रोदश रात्रि में सोमयाद करे या पशु करे करके अग्निहोत्र समाप्त करे माना संन्यास ग्रहण कर सकता है उसी बात आजीवन अग्नि यावज जीवा की श्रुद्धि वही कर्मकांड भी संकुचित है तो ज्ञानकांड श्रुति के साथ कोई विरोध भी नहीं हो सकता यावत् जीवन अग्निहोत्र करना आवश्यकता नहीं आ है, ये है हो करता रहे ठीक है ये एक समय हो गया है यह रखना करता ओं बा मन से प्रतिष्ठा मनो मे भाषे प्रतिष्ठित आदिराबीर्मे दस्यमाणी स्थित मे मां प्रभाषी रेनाता सत्यं भरीष्या आवतु अबतु अबतुक्ता अब अबतु